अध्याय के प्रथम भाग में साधिकरण पूरा हो गया था। उसके बाद जन्माद्याधिकरण द्वी अधिकरण है इसमें ब्रह्म का लक्षण के संबंध में विचार करना है वैसे ब्रह्म पद का जो अर्थ है इसको पूर्वाधिकरण में विचार किया बृहि धादु वृद्धि में है तो सबसे बृहतम है वो ब्रह्म है और अस्तित्व रूप उस ब्रह्म का नित्य शुद्ध मुक्त ये स्वभाव है सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि लक्षण है देविका अब जिस लक्षण को लेकर ये शास्त्र आगे प्रवृत्त होना है उस लक्षण को सिद्ध करना है ब्रह्म के रूप में इसके लिए आगे का अधिकरण इसमें अधिकरण का संक्षेप पहले शारीरिक न्याय संग्रह में कह रहा था ये जन्माद्यतः के सूत्र में अस्य यत इस प्रकार विग्रह करना चाहिए ऐसा भाष्यकार ऐसा ही विग्रहार्थ करेगी किंतु कुछ लोग जन्म आद्य ऐसा भी विग्रह करते हैं तो वहां आद्य शब्द का अर्थ होगा विऋण्य गर्भ सृष्टि के आदि में होने के कारण आद्य आदौ भव आद्यः ऐसा इसका अर्थ है इस दृष्टि से आदि में होने वाले इस अर्थ में आद्य कहा गया है तो वो भी यहां घट जाएगा इतना विरुद्ध नहीं है तो उससे हिरण्य गर्भ लेने पर बाकी जन्माधि भी उसी के संबंध में आ ही जाएगा इस दृष्टि से ये भी घट सकता है ऐसा टिप्पणी कार ने कहा था अब शारीरिक न्याय निर्णय का जो रूप है उसको देखिए अभी जो ये अधिग्रहण आया है यहां अधिग्रहण को लेकर विचार करेंगे तो अधिग्रहण का स्वरूप पहले कहा था अधिकरण में मुख्यतः पांच अवयव रहते विषय विषयच पूर्वपक्ष तदोतर निर्णय से शास्त्रे अगरण दु ये पहले ही कहा था दो श्लोकों में या अधिकरण के स्वरूप में चिंतन किया था कि एक अधिकरण में क्या क्या रहता है अधिकरण का एक विषय होता है उस विषय पर विचार करेंगे उस अधिकरण में कि जैसा एक केस है एक केस जैसा है एक मामला है उस मामले पर विचार करना है यह है विषय और विचार करने की आवश्यकता क्यों है कोई भी विषय पर विचार करने के लिए कुछ कारण होना चाहिए तो विषय विषयश्चे दूसरा है क्योंकि उस विषय में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं इसलिए उस विषय पर आलोचना विचार आवश्यक है तो विषय विषयश्चय अब ऐसा विचार करेंगे तो उसमें दो पक्ष आता है कोई भी संशायित विषय को लेकर विचार करते समय दो पक्ष या दो से अधिक पक्ष उपस्थित हो जाता है कि लोग सामान्य में देखा गया है इसी प्रकार जब हम संशायित विषय पर यहां भी विचार करेंगे तो दो पक्ष जरूर रहेगा क्योंकि तो संशय का स्वरूप ही यह है दो पक्ष रहता है एकस्मिन धर्मी विरुद्ध नाना धर्म होगा एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म रहेगा तभी तो उसको संशय कहते तो उस दृष्टि से यहां संशय आएगा संशय होने के बाद पूर्व पक्ष होगा यानी एक पक्ष जो पहला जो समझ में आता है इस पूर्व पक्ष के रूप में निर्णय करेंगे पूर्व पक्षों में यहां अनेक प्रकार के पूर्व पक्ष आएंगे कभी मीमांसक है कभी सांख्य है कभी वैशेषिक है न्यायिक है कभी नास्तिक है कोई भी पूर्व पक्ष आएगा कवि वेदांत एक देश भी है भेदा भेदवाद इत्यादि भी आएंगे अनेक प्रकार के पूर्व पक्ष आए पूर्व पक्ष होने के बाद फिर पूर्व पक्ष केवल पक्ष रखता नहीं है पूर्व पक्ष अपने जो भी तर्क है वो सारे रखेगी जैसे नियम कानून में होता है उसी प्रकार वादी और प्रतिवादी प्रतिवादी अपने पक्ष को रखते समय भी सारे कानून का उल्लेख करेंगे उसके लिए प्रमाण उपस्थित करेंगे उनके पक्ष में साक्षी को उपस्थित करने का प्रयास करेंगे ऐसे ही आम भी होगा कि पूर्व पक्ष अपने तरफ से बहुत मजबूती से अपने पक्ष को सिद्ध करेगा तो उसमें तर्क भी देंगे और शास्त्र प्रमाण भी देंगे और उसके बाद में कभी कभी किसी किसी मामले में एक देशी पक्ष भी होता है एक देशी पक्ष एक तरह का एक मध्यस्थ का जैसा काम करता है कि कुछ पूर्व पक्ष से लेता है कुछ उत्तर पक्ष से लेता है और फिर अपना कुछ विचार व्यक्त करता है कहीं कहीं ऐसा तीसरा पक्ष आता है नहीं तो पूर्व पक्ष सदोत्तर उसके बाद सिद्धांत पक्ष होता है सिद्धांत पक्ष अपना विचार देंगे कि जो प्रतिवादी ने कहा वो तर्क सही है गलत है इस पर बहुत गहराई से गवेषणा करेंगे और जो श्रुतियां या स्मृतियां पूर्व पक्ष ने उद्धत दी है उन पर भी विचार करेंगे ये इसका सही अर्थ लगाया कि नहीं लगाया इत्यादि सिद्धांत पक्ष आए सिद्धांत पक्ष के बाद फिर निर्णय आता है निर्णय जिस विषय पर प्रतिज्ञा करके विचार आरंभ किया गया उसका निर्णय होगा इस प्रकार मुख्यतः पांच अवय रहता है इसी प्रकार हर एक अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ अधिकरण संगति होती है संगति उसी को कहते हैं उपस्थित विषय का विचार करने के लिए पूर्वापर भाव से जो मन में उपस्थित हो उसको संगति कहते हैं। तो अधिकरणों का भी पूर्वाभर संगति होगी और इस प्रकार का उस अधिकरण के साथ पाद संगति भी होता है कौन से पाद में यह आया और पाद का अध्याय संगति भी होता है और उसके साथ श्रुधि संगति भी होते हैं ऐसे सब विचार होता है बिल्कुल यहां एक प्रक्रिया है प्रक्रिया के द्वारा ही विचार करेंगे तो इन सबको देकर के निर्णय करना है सारी परिस्थितियां ठीक है तब तो निर्णय हो जाए श्रृति संगति अध्याय संगति पाद संगति अधिगरण संगति और उसके बाद जो विषय आदि जो पांच अवयव है इनका निर्णय होगा और ये भी निर्णय लिंग आदि षठ प्रमाण से होता है ये भी बताएंगे ऐसा यहां चलेगा इसलिए आपको दो तीन अधिग्रहण होने के बाद में जैसे सरुस्ूत्री पूरा हो जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ब्रह्मसूत्र कैसे चलने वाला है तो तल सूत्री के बाद फिर वो उसी क्रम से ही ऐसा चलेंगे तो प्रथम अधिकरण में विषयादि को बताना आवश्यक नहीं था क्योंकि पहले अध्यात्म भाष्य में भगवान भाष्यकार ने समय प्रकार से विषयादि को सिद्ध किए थे और अधिकरण के रूप में भी उसको सिद्ध किया गया है तो ये सब इसमें आ, शास्त्रीय प्रक्रिया ये जानने की शास्त्रीय प्रक्रिया है इसी आधार पर ये अधिकरण का विचार करने जा रहे हैं ठीक हमें ये शारीरिक न्याय संग्रह में देखिए जगजन्मतिथिभंग ब्रह्मस्वरूप लक्षण अयोगा उपलक्षण स्वरूप अनवगमात् सत्य आनंद विरोधा सत्यनिस्वक्षणोपाद अद्वि अन दे रहे क्या हेतु है आगे बताएंगे न मुक्षुण जिज्ञा विशुद्ध ब्रह्म लक्षण प्रतिपत्म ये प्राप्त कराया यानी ये के मुुके जिज्ञास से ब्रह्म के बारे में आपने कहा उसको लक्षण से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रह्म का कोई लक्षण ठीक नहीं बैठता ये पूर्वपक्ष पक्ष कहना चाहते उसके लिए हृदु दे अनेक हृदु दे जगत जन्म स्थिति भंग से ब्रह्मस्वरूप लक्षणत्व तो अयोध्या ये जो जगत की उत्पत्ति जगत की स्थिति और जगत का नाश उत्पत्ति तिथि प्रलय ये तीनों जो है स्वरूप लक्षण में नहीं घटता ब्रह्म स्वरूप लक्षण तो आयोगा ब्रह्म स्वरूप लक्षण में नहीं घटेगा क्यों नहीं घटेगा क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप सत्य ज्ञान आनंद रूप से कहा गया है अब जगत में देखते हैं तो वो सब दिखाई नहीं पड़ता जगत में तो दुख है परेशानी है और सत्य ज्ञान भी आदि भी नहीं है असत्य और अज्ञान आदि दिखाई पड़ता है ऐसे में ये ब्रह्म स्वरूप लक्षण जगत में नहीं है इसीलिए ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि जिस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती देखी जाती है उसमें उस, उस कार्य में कारण का स्वरूप रहता है जैसे मृत्तिका से बना हुआ घट आदि पात्रा पात्राम है उसमें मृतिका का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है मृतिका में जो रस है जो मृतिका में रंग है और उसकी जो वस्तुस्थिति है वो सारे उसमें पड़ता है इसी प्रकार सुवर्ण से बनाया हुआ जितने आभूषण आदि है वो सुवर्ण ही दिखाए दिखाई पड़ता है ऐसी स्थिति में कि ब्रह्म से ये बनेगा जगत तब तो इसमें भी ब्रह्म का स्वरूप होना चाहिए था जो कि नहीं दिखाई पड़ता है इसीलिए क्या समझना पड़ेगा ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति आदि नहीं बताते ब्रह्म का आप स्वरूप लक्षण कुछ और करते ये कुछ और करते तो ब्रह्मस्वरूप लक्षणत्व तो अयोगा ब्रह्मस्वरूप लक्षण यहा युक्त तो नहीं बैठता दो नंबर टिप्पणी जन्मस्थिति भंगानाम जगध धर्मतया ब्रह्मावृत्ति ये जो जन्मस्थिति भंग है ये जगत धर्म है जगध धर्म होने के कारण ब्रह्मावृत्तित्वेना आवृत्तिवे ये ब्रह्म में है नहीं कि ब्रह्म का जन्म नहीं है स्थिति नहीं है भंग नहीं लक्षण तो तणत्वयोगाद इसलिए उसका लक्षण के साथ बैठेगा नहीं जगत कारण तो तद्वृत्ति जगत सापेक्ष निरपेक्ष ब्रह्मस्वरूपत्व योगादिभाव अर्थात यह है कि जगत कारणत्व से जो जगत कारणत्व है ब्रह्म में वो तो वृत्तित्वे भी उसके संबंध में वृत्ति मानने पर भी जगत कारणत्व वृत्ति उसमें है मानने पर भी जैसा कह रहा है आप मानेंगे जगत कारणत्व वृत्ति ब्रह्म में है इतना मानने पर भी जगत सापेक्ष ऐसा मानने पर क्या होगा कि जगत की अपेक्षा रहेगी किसी को पिता कहना हो तो पुत्र की अपेक्षा रहेगी और विवाह आदि की भी अपेक्षा रहेगी उसके बिना किसी को पिता नहीं कह सकता इसी प्रकार कोई कार्य उत्पन्न हो तब कोई कारण बन सकता है जनक बनने के लिए जन्य चाहिए जन्य के अभाव में जनक का प्रक्षेप नहीं होता जनक कौन है जन्य है कोई तो कब जनबे सापेक्षता है, सापे है। इसीलिए भी ये जगत कारण ब्रह्म है ये प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती कारण क्या है क्योंकि जगत कारण ब्रह्म हो तो जगत की अपेक्षा रहती है जगत को पहले सिद्ध किए बिना जगत को अपने स्वरूप में माने बिना जगत कारण तो ब्रह्म में कैसे आए नहीं आ सकता है जैसा पुत्र उत्पन्न होने के पहले पितृत्व आता ही नहीं तो पितृत्व सावेक्षक है पुत्र उत्पन्न होने के बाद ही किसी को पिता कहा जा सकता है अन्यथा कोई भी पुरुष पिता होने लगेगा ऐसा नहीं होता है लोग में से नहीं देखा गया अब इसीलिए ये लक्षण उसका नहीं हो सकता ब्रह्म का जगत कारणत्व तो लक्षण ब्रह्म में नहीं भर गया हाँ। ऐसे सोचना पड़ेगा तो सावेक्षक है ऐसे स्थिति में निरपेक्ष ब्रह्म स्वरूप तो आयोग आप ब्रह्म को निरपेक्ष स्वरूप बोलते ब्रह्म किसी की अपेक्षा नहीं रखता है स्वतंत्र है ऐसा बोलते ये संभव नहीं हो पाएगा ब्रह्म का निरपेक्ष लक्षण कोई बनी नहीं सकता क्योंकि बनने के लिए उसको पहले अपेक्षा करनी चाहिए वो अपेक्षा नहीं हो पाएगा अच्छा ये तो पहले हेतु के लिए हो गया दूसरा उपलक्षण स्वरूप अनवगमात उपलक्षण मानने पर उपलक्षण मने स्वग्राहक सदी स्व इधर ग्राहकत्व उपलक्षण से अपने ग्रहण करता हुआ स्व को भी ग्रहण करे उसको उपलक्षण कहते यहाँ उपलक्षण का अर्थ लक्षितार्थ है लक्षित अर्थ से मानने पर भी जैसा जगत दिखाई पड़ता है इसलिए ब्रह्म में जगत का लक्षण मानना पड़ेगा इस दृष्टि से आपको कहना पड़ेगा आ, दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो होगा तो वो वही होना चाहिए ये जब कहेंगे तो उपलक्षण मानने पर स्वरूप अनवगम तब तो उसको स्वरूप नहीं बना जा सकता जो उपलक्षण होता है लक्षणावृत्ति से होता है वो उसका स्वरूप नहीं होता इधर में रह करके इधर का काम करता है उसी को उपलक्षण कहते हैं अन्यत्र रहता है अन्यत्र जाके काम करेगा तो इसलिए उसका स्वरूप नहीं हो सकता तीन नंबर की टिप्पणी उपलक्षणत्व मैंने तटस्थ लक्षणत्व तटस्थ लक्षण मानने पर ये आप लोग सुना होगा एक होता है स्वरूप लक्षण जिसके बारे में कहा दूसरा है तटस्थ लक्षण इसके बारे में ठीक से समझना आवश्यक है क्योंकि अभी ब्रह्मसूत्र में ज्यादातर जगह तटस्थ लक्षण आएंगे और स्वरूप लक्षण को सुजित करेगी बहुत कम जगह स्वरूप लक्षण के संबंध में यथार्थ साक्षात विचार होगा अन्यत्र सब तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण स्वरूप लक्षण का लक्षण क्या है विद्वान हाँ। लोग बैठे हैं। स्वरूप लक्षण है माने इतर अनिरूप्यम लक्षणम स्वरूप लक्षण स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षणम ये दो प्रकार के उसका लक्षण है हाँ। अब स्वरूप लक्षण जाने बिना स्वरूप को नहीं जान सकता है स्वरूप लक्षण को सही सही पहचानना पड़ेगा यहां स्वरूप लक्षण को सही जानना ही उसका अनुभव है ब्रह्म का स्वरूप लक्षण जान लिया है तो काम हो गया हाँ? उसी का ही लक्षण भूल नहीं जाना चाहिए स्वरूप लक्षण में व लक्षण स्वरूप ही लक्षण हो उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और उसका दूसरा कहा इतर अनिरूप्यम लक्षण स्वरूप लक्षण और एक परिभाषाकार ने एक और लक्षण दिया अनुरूप्य में लक्षण माने अव्यभिचारी जो लक्षण है जिसका लक्षण का व्यभिचार नहीं करता है अनुरूप ने अनपायी लक्षण अनपायी रहता हो अब ये अव्यभिचारी रहता हो ऐसा जो लक्षण है उसको स्वरूप लक्षण करते ये सब स्वरूप लक्षण में घट जाएगा अनपायित्व स्वरूप लक्षणम और इतर अनुरूप स्वरूप लक्षणम और वह स्वरूपमेव लक्षण स्वरूप लक्षण ऐसा अच्छा ये समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि स्वरूप लक्षण क्या होता है वो समझने से प्रता लक्षण समझ में आएगा सुरूप लक्षण जैसे अग्नि है अग्नि एक भाव वस्तु है अग्नि आग ये भाव वस्तु होने से इसका कोई लक्षण होना चाहिए कोई भी भाव वस्तु को पहचानने के लिए उसका एक पहचान होगा है ना अब अग्नि है अग्नि को आप कैसे पहचानते अग्नि का स्वरूप लक्षण यदि आप देखना चाहें तो कैसे पहचानेंगे अग्नि में दो लक्षण दिखाई पड़ता है एक है प्रकाश अग्नि प्रकाश रूप है दूसरा है उष्णता यानी उष्णता उष्णता अग्नि ये भी उसका लक्षण है अब इसमें स्वरूप लक्षण देखते समय ये हम जैसा कहा वैसा सब होना चाहिए इतर अनिरूप्य लक्षण होना चाहिए स्वरूप लक्षण कभी इधर के संबंध में निरूपित नहीं होना चाहिए यानी किसी वस्तु का स्वरूप पहचानने के लिए कोई इधर की सहायता हो ऐसा नहीं होना चाहिए इधर की सहायता से जिस लक्षण को कहा जाए वो स्वरूप लक्षण ठीक नहीं बैठेगा तो अभी हम देख रहे हैं अग्नि में दो लक्षण हैं प्रकाश है तो जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है कि नहीं है जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है या कह सकते हैं नहीं कह सकते नहीं कह सकते ठीक है और जहां जहां अग्नि है वहां वहां प्रकाश है है ठीक है ना तो अब क्या हुआ इसमें गड़बड़ी जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है कहने पर इसमें संशय होता है जिसको हम अग्नि शब्द से समझते हैं वो सूर्य प्रकाश से नहीं समझते और जो दीपक जो प्रकाश होता है बल्ब आदि जो बिजली से जलते हैं, उसके उसको भी अग्नि नहीं समझते और जो किचन में जलती है वो अग्नि है होमकुंड में जलती है वो अग्नि है ऐसे समझते हैं अभी अग्नि शब्द को लेके जाएंगे जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है ऐसा बोलने पर कोई बच्चे को भी समझे हो जाएगा कैसे कैसे वो तो अग्नि नहीं है ऐसे समझें इसीलिए जो प्रकाश है वो अग्नि है ये कहना स्वरूप लक्षण नहीं हो पाए और एक कारण बताता कारण असली कारण क्या है जहां जहां अग्नि है वहां वहां प्रकाश नहीं मिलता है जैसे कहाँ नहीं मिलता है? दुआ में नहीं, नहीं है दुआ कहा अग्नि है ये देखो रोटी का तवा रोटी तो बना है तवा में अग्नि है कि नहीं है तवा में आग है तभी तो रोटी को जला रहा है लेकिन उसमें प्रकाश दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता जो अयोबोड़क है उसमें भी नहीं दिखाई पड़ता है तो जो गर्म हो रहा है उसमें अग्नि है वो अग्नि से काम तो हो रहा है किन्तु प्रकाश नहीं है इसीलिए प्रकाशवत्वम अग्नित्म प्रकाशतम अग्नित्म ऐसा नहीं कहते स्वरूप लक्षण नहीं है क्योंकि अनपाई नहीं है अनपाई अभ्य भी जारी नहीं है कहीं अग्नि है लेकिन प्रकाश नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है तो स्वरूप में अग्नि का लक्षण उष्मत्व ही होगा तो जहां जहां उष्णत्व तो रहेगा वहां वहां अग्नि है जो जल भी उष्ण होगा तो उसमें आग के कारण उष्ण होता है बल्ब भी उष्ण होगा तो आग के कारण होगा जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है सूर्य प्रकाश में भी जो उष्णत्व तो है वो भी उसका ही स्वरूप है उष्णत्व तो ही अग्नि है ऐसा कहा जाए क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार के अग्नि पुंछ है आग का ही घोड़ा है तो कई प्रकार के आग होते हैं अग्नि भी एक वैश्वान अग्नि दूसरी होती है वो रासायनिक अग्नि होती है और फिर कोई क्या घर्षण से भी अग्नि बनती है अनेक प्रकार के होंगे किंतु ये लक्षण सब जगह बैठ जाएगा उष्ण तो रह से भूख लगेगी आपके शरीर में बहुत उष्णता पैदा होती है जैसे जितनी भूख लगती है जिसके शरीर ठंडा रहता है उसमें भूख भी कम लगती है तो जब जरम होगा तब भूख होता है भूख होने के बाद भोजन जब डालेंगे तो देखा ना पसीना निकलते इधर उधर से तो क्या होता है वो अग्नि बाहर निकल जाती है जब आप अंदर डालेंगे तो बाहर आती है तो फिर इधर उधर से निकल जाता है जैसा भी है ये लक्षण ठीक है तो अग्नि का उष्णत्व तो स्वरूप लक्षण है तो कहीं भी उष्णत्व तो दिखाई पड़ेगा तो आग का अंश है ऐसा समझ लो इसमें कोई दोष नहीं ऐसा हमारे न्यायिक आदि ने बताया ये स्वरूप लक्षण है इसमें क्या है ये उष्णत्व के निरूपण के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है तरह अनुरूपित कोई और की सहायता की आवश्यकता नहीं उष्णत्व हमेशा ही रहता है प्रकाश के लिए और सहायता की आवश्यकता होती है प्रकाश को प्रस्फूरित करने के लिए प्रतिबिंबित करने के लिए अन्य वस्तुओं की जरूरत होती है नहीं तो प्रकाश दिखाई पड़ता इत्यादि है।, है और बल्ब आदि भी जलता है किसी भी चीज को जलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है ऐसा आग जलती है चूल्हे में वो किससे जलती है ईंधन से जलती है गैस चाहिए या कोई आपको लकड़ी चाहिए कुछ भी चाहिए ईंधन के बिना नहीं जलती और ईंधन जितने होते हैं वो पार्थिव होते हैं पार्थिव धातु होते हैं पार्थिव वस्तु होते हैं इसीलिए वो वो जो लक्षण है ना प्रकाश ये इधर निरूप्य है इतर की सहायता चाहिए उसको निरूपण करने के लिए तो उसमें विविचार हो सकता है इसीलिए वो अग्नि का लक्षण नहीं यह स्वरूप लक्षण हो गया अनबाई स्वरूप से स्वरूप लक्षण है ऐसा ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहेंगे सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्मा अनद्रे आगे आएगा और चतुर्थ सूत्र में तीसरा दूसरा तीसरा चतुर्थ तीनों सूत्र में इसके बारे में विचार चलेगा इसको विस्तार से आप जानना है तो नैतरी उपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली में जो प्रथम मंत्र की व्याख्या भाष्य है उसको देखना चाहिए ये स्वरूप लक्षण हो गया हाँ ये भूलना नहीं चाहिए स्वरूप लक्षण क्या है इसका लक्षण क्या है ये नहीं जानता है तो ब्रह्म सूत्र नहीं समझ में आएगा और सब जगह आपको कन्फ्यूजन होगा हाँ ये वेदांत पढ़ने के लिए क्या है प्रक्रिया चाहिए प्रक्रिया के बिना नहीं पढ़ा जा सकता केवल वेदांत नहीं कोई भी चीज आ वेदांत पढ़ने के लिए तैयार होके आ गया सब छोड़ के इधर आ गया और कहीं से कोई किताब उठा दिया पढ़ लिया फिर अब ऐसे हो गया तो उसमें ऐसे रहता है अंत तक ऐसे रहता है न सिर्घ होगा न पूंज होगा न झड़ होगा तो ये तीनों अलग अलग रहेंगे आपको किसका रूप क्या है मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सब चीजें मूलभूत होती है तो ये स्वरूप लक्षण हो गया ये कहा ना अभी स्वरूप लक्षण ब्रह्म स्वरूप लक्षण में जगत का अस्तित्व आदि का निरूपण कदा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म स्वरूप तो सत्य ज्ञान आनंदम ब्रह्म है उसमें जगत स्थिति भंग कैसे हो सकता है ये निरूपण नहीं हो सकता इसलिए उन्हें ठीकाकरण ये कहा है ना ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप लक्षण तो आ आगे स्वरूप लक्षण ब्रह्म में ये नहीं बैठेगा ऐसा नहीं माना गया ब्रह्म का स्वरूप अब तड़स्थ लक्षण जो है ना इससे विपरीत होता है तड़स्थ लक्षण इससे विपरीत होगा विपरीत मन वो कभी रहता है कभी एक रूप में रहता है कभी दूसरे रूप में रहता है। कादाचित्तकत्व सती व्यावर्तकम तटस्थ लक्षण कादाचित्तत्व सदी व्यावर्तकम तटस्थ लक्षण अथवा सनिमित्तत्व सदी व्यावर्तकम तटस्थ लक्षणम ऐसा भी कहा जाता है तटस्थ होता हुआ लक्षित करता है तटस्थ का मतलब वो उसमें नहीं है उसके आजू बाजू में खड़ा उसके पास में है उस में स्थित है उस स्वरूप में वो नहीं है स्वरूप के पास में स्थित है और उसको सुजित करता है वहां बैठ के दूसरे को सुजित करता है लक्षण तो ठीक बैठा है क्योंकि उसके साथ संबंध करके बैठेगा तटत्व तो जो होगा स्वरूप से अत्यंत तो भिन्न नहीं होता है स्वरूप में जुड़ा हुआ रहेगा और स्वरूप को सूचित करेगा और वो का रहेगा उसमें वो हमेशा नहीं रहेगा जैसा उसमें कहा अनपायित्व तो होना चाहिए इतर अनिरूप्य होना चाहिए ये सब कहा ये दोनों इसमें नहीं होगा ये इतर अनूप्य होगा तटस्थ लक्षण को निरूपण करने के लिए अध्यारोप की आवश्यकता पड़ेगी कुछ न कुछ आपको उसमें आरोपित करना पड़ेगा और तटस्थ लक्षण को निरूपित करने के लिए करते हुए आप देखेंगे तो उसमें अनपायित्व तो नहीं मिलेगा कदाचित रहेगा कदाचित नहीं रहेगा ये रहता हुआ कादाजित कत सदी व्यावर्तकम रहता हुआ जिस वस्तु को आप जानना चाहता है उस वस्तु का पहचान दिला देता है पहचान करना है क्योंकि लक्षण किसके लिए है हम जिस वस्तु को जानना चाहते हैं उसका पहचान के लिए लक्षण होता है कोई निशाना जो होता है कोई निशान वो निशान से हम उसको जानते चिन्ह लक्षण कहते हैं उसी से जानना है तो वो इंगित करेगा उसको इसी से उधर से सूचित करेगा ऐसा कादाजित्व तो होता हुआ तड़स्थ लक्षण में होता है तड़स्थ लक्षण का अनेक उदाहरण हो सकते हैं आ, वो पहचानने के लिए जैसा अनेक व्यक्ति बैठा हुआ है आ, सब लोग जो है सफेद कपड़ा पहन के बैठा हुआ है अब कोई पूछा इसमें देवदत्त नाम के ब्रह्मचारी कौन है पूछा अब सब मनुष्य है सब ब्रह्मचारी है तो सामान्य लक्षण हो गया तब उसको कहने के लिए कहा जो लाल तिलक लगा रखा है जो लाल तिलक लगा के बैठा हुआ है वो ही देवदत्त है ऐसा कहा क्या हुआ कि ये व्यक्ति का पहचान तो कराया अनेक व्यक्तियों में उसका लक्षण सिद्ध हो गया कि वो लाल तिलक लगा के बैठा हुआ है किंतु वो लाल तिलक हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा बाद में जाके मुग धोएंगे लाल तिलक चला जाएगा उसके बाद देखेंगे तो उसका पहचान फिर नहीं हो पाएगा किंतु जिस समय हमें पहचान करने की आवश्यकता थी उस समय वो लाल तिलक उसमें आरोपित था वो लाल तिलक वाले ही थे उससे आपने उसका पहचान कर लिया यही देवदत्त है बाद में वो लाल तिलक निकाल दिया हो उन्होंने मुंडन मुंडन कर दिया हो अथवा कपड़ा बदल दिया हो सब कुछ बदल देने पर भी आपका पहचान हो जाएगा तो उतने मात्र यहाँ काम होता है पहचान करा के वो लक्षण चला जाए उसका काम हो गया उतना ही था जैसे किसी ने पूछा कोई घर पहचानने के लिए आया घर पूछते हुए आया गांव में पहुंचा तो रास्ते में आदमी खड़ा था उसको पूछा कि ये जो है हमारे दोस्त है विष्णु विष्णु का घर कौन सा विष्णु का घर ढूंढने आया था तो उसने दूर से दिखा दिया देखो आगे एक गेट दिखाई पड़ रहा है गेट में एक कौवा बैठा हुआ जो कौवा बैठा है वही विष्णु का घर है उसने देख लिया वो गेट के ऊपर कौवा बैठा हुआ अब देखने के बाद आगे निकल के कौवा तो उड़ के चला गया किंतु वो सही सही घर में पहुंच जाता है क्योंकि कड़वा कौवा का केवल काम इतना ही था वो घर का लक्षण दिखा दिया उसके बाद वो लक्षण है कालाजित था तटस्थ लक्षण था कौवा घर नहीं है कौवा तो केवल सूजना करके उसका संबंध करके बैठा था कुछ समय के लिए बाद में वो चला गया तो भी उसका पहचान हो जाता है वो सही घर में पहुंच जाता है ऐसे लक्षणों को तटस्थ लक्षण कहते ये तटस्थ लक्षण स्वरूप को सूचित करके खत्म हो जाता है स्वरूप में कभी लीन होता है वो लक्षण के हिसाब से रहेगा कभी बाहर होता है तो ये भी हो जाएगा इस प्रकार से दो लक्षण है ब्रह्म का तड़स्थ लक्षण ब्रह्म का तड़स्थ लक्षण में ये सब आएगा जन्म स्थिति भंगा आदि सब आएगा और यतः जो कहा जन्मादित्य के यथ उसी से वो ब्रह्म स्वरूप लक्षण में सूजित होता है ऐसे यहां बताएंगे प्रक्रिया का तो जिसने इसका इस जगत को बनाया जिसने इसको संभाला जिसने उसका संहार किया वो भी ब्रह्म है किंतु स्वरूप लक्षण वाला ब्रह्म नहीं तटस्थ लक्षण वाला ब्रह्म है वो तात्कालिक है जब आवश्यकता पड़ते हैं तब वो सृजन करते हैं जब आवश्यकता नहीं है तो सृजन नहीं होता है जैसे आपको कहेंगे आप जागृत में रहने वाला है तो आज जागृत में रहने वाला भी आप ही है आप स्वप्न में भी रहने वाला है स्वप्न में रहने वाला भी आप ही हैं। सुश्रुप्ति में आप सोता है सोने वाला भी आप ही तो आप इनमें से कौन सा है ये तीनों है लेकिन तीनों से भिन्न है इसलिए ये तीनों आपका स्वरूप नहीं है ये तीनों अवस्थाओं में आप जाता आता है कभी आप ध्यान करने वाले होते हैं व लेलायती व ध्यांती व पर्वता ध्याती व मनुष्या ऐसे इसे आए हाँ, ध्यायती वेला ध्यान करता हुआ जैसा है किंतु असली में आत्मा ध्यान नहीं करती है और खेलता हुआ जैसा है जागृत अवस्था में लेकिन खेलता कुछ नहीं है ऐसा है। तो ये आरोपित हो गया ना फिर भी उस समय के लिए आपका लक्षणों बन जाता है अब आप किस समय किस अवस्था में जागृत अवस्था में वो आरोपित कर देते लक्षण इसी प्रकार बाल्यादि अवस्थाएं सारे आपके स्वरूप नहीं है ये अवस्थाएं सारी आपके लक्षण हैं तटस्थ लक्षण तात्कालिक है वो बदलता ही रहता है किंतु फिर भी लक्षण उससे हो जाता है इस प्रकार की समझना गहराई से और विचार करेंगे लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा उपलक्षण है कौन सा तटस्थ लक्षण है कौन सा स्वरूप लक्षण है इन दोनों लक्षणों को ब्रह्म के स्वरूप में वेदांत में नहीं पहचानेंगे तो वेदांत चंद्र वेदांत तो समझ में नहीं आएगा आपको वो इधर से उधर जाते रहते हैं ये दोनों को मिलाकर भी कभी बोलते हैं कभी एक को मुख्य रूप से बोलते हैं दूसरे को गौण रूप से बोलते हैं ऐसा ऐसा करते हैं और जितने लोग आपत्ति उठाते हैं वेदांत के ऊपर इसको ठीक से नहीं जानने के कारण होते हैं और दूसरा है ये स्वरूप लक्षण और तड़स्थ लक्षण का ठीक पहचान नहीं होने से जितने द्विद वाली शंकर भाष्य पर या शंकराचार्य के सिद्धांत पर आपत्ति उठाते हैं वो इधर उधर की बात बोलते हैं इसके कारण हैं यहाँ जैसी व्यवस्था आचार्य जी ने बना के रखी है वैसे अन्य दर्शन में कहीं भी नहीं ये इतनी पक्की है कि कहीं भी आप जाओ उसमें प्रक्रिया के अनुसंबंध से आपको व्यवस्था मिलेगी वहां कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं ये तो आपको आगे जाके स्पष्ट होते जाएगा इसलिए आप ब्रह्म सूत्र जब पूरा करेंगे तभी आप संग्रह वेदांत को समझने वाले वेदांती बन सकते हैं तब तक नहीं हो पाएगा ऐसे सब मैंने बताया पहले से इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसलिए दोनों का पहचान के लिए ये लक्षण याद रखना है जहां जहां शब्द आएगा उसको उस तरह से पहचानना है कभी कभी एक ही शब्द दोनों के लिए आएंगे यहां अभी सर्वज्ञ आदि शब्द प्रयोग करेंगे शिकार वहाँ दोनों के लिए कहेंगे वो तटस्थ लक्षण मिलेंगे और उससे स्वर्पलक्षण मिलेंगे ऐसा भी लिया जाता है कभी कभी प्रकाश होगा प्रकाश को बलक्षण कैसे तटस्थ नहीं तटस्थ ही है तटस्थ और बलक्षण एक है तो स्वरूप अनवगमात इसीलिए उपलक्षण स्वरूप अनवगमात जो जो उपलक्षण होता है वो स्वरूप नहीं हुआ करता है स्वरूप लक्षण अलग होंगे और तटस्थ लक्षण अलग होंगे इसी दृष्टि से यह ये शब्द कहा है ठीक है तो ये जितने अध्यारोप में कहेंगे वो सारे तटस्थ लक्षण रहेंगे और अध्यारोप के बाद में जो अपवाद से कहे जाते हैं वो सारे स्वरूप लक्षण रहेंगे हाँ अद्रेश्वादि जो लक्षण होगा इतर निरावरण करके जो लक्षण करेंगे वो जो है तड़स्थ स्वरूप लक्षण रहेगा और बाकी जो भी आरोपित करके बोलेंगे उसको तड़स्थ लक्षण कहेंगे। तो सत्य चार नंबर टिप्पणी भी है स्वरूप अनवगमन ये स्वरूप नहीं माना गया है तड़स्थ लक्षण को स्वरूप नहीं माना गया है कारण क्या है इसको बता रहे हैं। स्वरूप लक्षण बिना धर्मी स्वरूप अनवगमत स्वरूप लक्षण की क्या, क्या जरूरत होती है कि स्वरूप लक्षण के लिए स्वरूप लक्षण इसलिए चाहिए धर्मी का स्वरूप जानने के लिए लक्षण से कभी द्रव्य का स्वरूप नहीं जान पड़ता है लक्षण केवल ऊपर से कहे के चले जाएंगे वो धर्मी असली में क्या है ये निश्चय नहीं हो पाता तटस्था लक्षण से जैसा कौआ बैठने से घर का निश्चय हो जाएगा क्या तो कौवा बैठने से घर का पहचान हो गया इतना हो गया लेकिन कौवा घर नहीं है और उसका दोनों का संबंध ऐसा है कोई तो नीचे संबंध तो है ही इसलिए उसका स्वरूप नहीं पहचान में आएगा इसलिए उससे नहीं मालूम पड़ता है कहना चाह ननु जगत कारणत्व उपलक्षण वस्तु स्वरूपम तो सत्याधि पदे इत्याशंका स्वरूप तटस्थ लक्षण ओर विरोधम दोषमा की स्वरूप तो जगत कारण तो उपलक्षण हो जगत कारण तो जो ब्रह्म का है वो भी स्वरूप नहीं है उपलक्षण है क्योंकि न्यादे ब्रह्मणि जो ब्रह्म को पहचान लिया जाता है तो वहां न जगत रहता है न कोई सृष्टि रहती है न कोई संबंध रहता है उसको सिद्ध नहीं कर सकते ब्रह्म से अलग सिद्ध नहीं कर सकते तो ईशित्र ईशित व्यादि सर्वव्यवहार व्यापोप ईशित्र ईशित व्यादि सब भाव का लोप ही हो जाएगा वहां है नहीं क्योंकि स्वरूप में वहां कुछ सिद्ध करने संभव नहीं है स्वरूप ही सत्य होता है इसीलिए स्वरूपम तो सत्यादि पदे गमस्य स्वरूप को सत्य ज्ञान आनंदादि पद से सिद्ध करेंगे इत्या आकांक्षाया ऐसे आशंका होने पर कहते हैं कि ये दोनों नहीं हो सकता स्वरूप तटस्थ लक्षण और विरोधम दोषमा ये दोनों लक्षण का विरोध होता है काम चलाव के लिए तड़स्थ लक्षण करते हैं क्योंकि स्वरूप लक्षण को पहचानना अत्यंत कठिन है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस स्थिति में तड़स्थ लक्षण के सहायता के बिना स्वरूप लक्षण में पहुंच ही नहीं सकते बुद्धि वहां जाएगी नहीं क्योंकि आपके बुद्धि आपकी जो बुद्धि है इस बुद्धि में स्वरूप लक्षण ब्रह्म का जानने के लिए कोई विचार बनने के लिए कोई सहायक तत्व नहीं मिलता बुद्धि के पास जितने भी संस्कार है वो सब तटत्व लक्षण नाम रूपादि को लेकर के संस्कार है खाने पीने रहने को लेकर संस्कार है बाकी कौन से संस्कार है हमारे पास ब्रह्म के चिंतन करने के संस्कार तो है ही नहीं उसको बनाना पड़ेगा बनाने के लिए ये सब कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी ऐसे वैसे नहीं बनता है कि पहले पहले बच्चे को एक अक्षर सिखाना कितना मुश्किल होता है वो आई भी ठीक से नहीं बोल पाता एबीसीडी नहीं बोल पाता है ऐसे रहता उच्चारण नहीं आता कुछ बोलता है कुछ करता है ऐसे हो जाता है स्पेलिंग हम लोग जो स्पेलिंग रटने का कितना मुश्किल होता बहुत जो है पिटाई पिटाई साइन करके कुछ न कुछ रटा वो भी सब बाद में भूल जाता है तो ऐसा हो जाता है अब देखो एक चीज नए सिखाना कितना कठिन ऐसे में आप ब्रह्म के बारे में एकाएका कैसे एका एका एक सीखेंगे तो संस्कार होगा तो सीखेंगे लेकिन वही बच्चा बाद में पढ़ लिख के बाद में बहुत बड़ा विद्वान बनता है और पहले जो आ, क्या स्पेलिंग सीखना उनको मुश्किल हो रहा था बाद में जाकर के बड़े बड़े मिशनरी लिखता है बड़े बड़े काम करता है तो सारा स्पेलिंग उसको हो जाता है ऐसे होता है तो ट्रेनिंग होने से हो जाएगा सीखते सीखते संस्कार बनेगा सं संस्कार के बाद आगे जाके उसको सब कुछ मालूम हो जाता है इसी प्रकार यहां संभव है इसीलिए तड़स्थ लक्षण की सहायता के बिना आप स्वरूप लक्षण में नहीं जा सकते तड़स्थ लक्षण की ही चर्चा होती है ब्रह्मसूत्र में भी आप देखेंगे नब्बे प्रतिशत तड़स्थ लक्षण की चर्चा उसी से आपको पहचान दिलाएंगे बाद में कहेंगे स्वरूप लक्षण इस प्रकार से जानो और स्वरूप लक्षण जानने के बाद में जगत ब्रह्म और आत्मा इसका स्वरूप में कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि सत्य सत्य रूपेण सर्वस्य सत्य अवगमन ये भाष्यकार कहते और चित रूपेण सर्वस्य चित्त भी रहेगा क्योंकि जब सत्य रहता है वहां चित्त के बिना नहीं रहता तो चित्त भी रहेगा इस प्रकार सत चित्व उसमें स्वरूप ही रहता है और अंध और आनंद को लेकर कहते समय यह अंधवान है कार्य होने के कारण वो स्वरूप आनंद हाँ होता है जिसका कारण होता है वो आनंद होगा उसका अंत नहीं होता जैसे घड़ का अंध हो जाएगा का में किंतु मृतिका का घड़ की अपेक्षा में अंत नहीं है उसका कारण में अंध होगा वो बात अलग है जल में इत्यादि में अंत होगा किंतु सापेक्षिक आनंदत्व तो रहता है कारण में और सापेक्षिक अंधवत्व रहता है कार्य में इसीलिए उस दृष्टि से ब्रह्म को पहचाना जाएगा स्वरूप से तो यही बात करें कि स्वरूप लक्षण और सड़स्त लक्षण में विरोध है इसी बात को कहा सत्य ज्ञानानंदाधि स्वरूप लक्षण उपादा ने सत्य ज्ञानानंदादि स्वरूप लक्षण को ग्रहण करने पर अद्वितीय आनंद ब्रह्म शब्द समर्पित स्वरूप लक्षण से उपलक्षण विरोधा तो सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म का है ऐसा जब आपने ग्रहण किया इसमें क्या मिलेगा अद्वितीय वो दूसरा नहीं है अद्वैत है अनंत वो अंध वाला नहीं है ब्रह्म शब्द समर्पित वो ब्रह्म शब्द के द्वारा जाना जाता है सबसे व्यापक तत्व है इसके द्वारा समर्पित जो स्वरूप लक्षण से उपलक्षण है ना विरोधा उपलक्षण तटस्थ लक्षण है तटस्थ लक्षण के साथ विरोध होगा तटस्थ लक्षण में द्वितीय रहेगा जो सृजन हुआ है जगत का वो द्वितीय है वो दूसरा है तो जो सृष्टि करता दूसरा होगा और सृष्टि करने वाले दूसरे होंगे। ईश्वरी ईश्वर सृष्टि करता है कब वो जब सृष्टि करने के लिए सामग्री एकत्रित करता है स वो उन्होंने कामना की स्व उन्होंने कामना की कामना करने वाला कोई दूसरा होता है और जिस विषय में कामना होती है वो दूसरी होती है। तो विषय दूसरा है वस्तु दूसरी है तो ऐसा उसका संबंध बनता है करने वाला और उसका विषय इस प्रकार संबंध बनेगा संबंध बनेगा तो वहां द्वैध रहेगा रहे रहे या द्वैध रहेगा वह द्वैध रहेगा या अद्वैन श्रुधि का विरोध होगा तड़स्थ लक्षण के साथ ठीक है तड़स्थ तो लक्षण के चक्कर में रहने से कभी अद्वैन श्रुदी समझ में नहीं आएगी ये बता रहे और, और क्या है अद्वैत अनंत वो अंधवान रहेगा अंधवान मैंने वो कार्य जो होता है वो अंधवान होगा कभी भी तृष्टि किया है तो अनंत रहेगा कि अंधवान रहेगा कार्य जो है प्राग उत्पत्ति के पहले नहीं रहता है उत्पत्ति के बाद नाश के बाद भी नहीं रहता है तो यद यद कृतकम तथा अनिश्चित यह व्याप्ति है इसीलिए वो अंदवान नहीं रह सकता है आपने ब्रह्म को आनंद कहा ये लक्षण भी यहां तरह तुम्हें नहीं बैठेगा इसीलिए इसके साथ विरोध होगा कहा आगे टिप्पणी में देखे हम टिप्पणी छोड़ के आए अद्वितीय आदि पदे ही स्वरूप त्रिविध परिच्छेद राहित्य मुक्तम यहाँ अद्वितीय आनंद आदि जो पद है इससे स्वरूप लक्षण का तीन प्रकार के परिच्छेद नहीं है कहा वस्तु परिच्छेद काल परिच्चेद, देश परिच्छेद ये तीन प्रकार परिच्छेद है ये परिच्छेद से शून्य है ये कहा तगत कारण विरुद्ध है ये जो परिच्छिन्न रहित होना त्रिविध परिच्छेद रहित होना जगत कारण रूप से देखने पर विरुद्ध होता है ब्रह्म को जगत कारण मात्र रूप से देखेंगे तब तो ब्रह्म में ये सारे लक्षण नहीं घटेगा जो द्वैधवादी इसी को इसी में उलझ जाते हैं ये इनको नवी समझ में आता है कि ब्रह्म का लक्षण में इस प्रकार का है तो वो उसमें कहीं भी द्वैध नहीं है तो सब कुछ विसजन किया फिर भी वो द्वैध नहीं है ऐसा तो इसलिए वो ठीक से चिंतन नहीं करने से वहां तक रुक गया उतने में वो बैठ गया इसलिए नवी समझ में आता है तो त्रिविध परिच्छेद राहित्य तटस्थ लक्षण को रख करके कभी नहीं हो सकता और वो तड़स्थ लक्षण को रखकर के त्रिविदेव परिच्छेद राहित सिद्ध करना चाहते हैं जो कि संभव नहीं है इसलिए द्वैध सिद्धांत तो गलत हो जाता है स्वरूप भिन्न तत्सदभावे सद्वीय तो अब कारण यह है कि स्वरूप से भिन्न कोई भी वस्तु की उपस्थिति आप करते हैं तब तो वो सदिदीय होगा द्वितीय न सहा सिद्ध हो जाएगा दूसरे के साथ ही रह सकता दूसरे के बिना आप वहां आरोप कैसे करेंगे जैसे जगत के बिना जगत कर्तृत्व जगत कारणत्व कारण में कैसे आएगा जगत को आरोपित करना ही पड़ेगा जैसे पुत्रत्व के बिना पुत्रत्व नहीं आता इसी प्रकार उसमें आरोपित होकर सद मानना पड़ेगा हाँ पिता कह रहे हैं सर्वस्व जगत पिता ऐसा बोलेंगे उसका कोई पुत्र ही नहीं है सच में कह सकते ना केवल पिता मात्र है सर्व जगत अब पिता ऐसे कैसे हो सका वो जगत है जगत उसका पुत्र होगा तभी वो पिता हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता इसलिए पिता पुत्र को दोनों रहना पड़ेगा किसके लिए पितृत्व और पुत्रत्व तो दोनों प्राप्त करने के लिए तो तो आवश्यक भावी है कब जगत अस्थ लक्षण की दृष्टि से आप देखेंगे ननु तस् मिथ्यात् न तेनावी ये तो आपको कोई परेशानी तो है ही आप तो मिथ्या कहते हैं वो तनस्थ लक्षण जो जगत के जो सृजन आती है या जगत का जो स्वरूप है आप उसको मिथ्या कहते हैं इसीलिए उससे सदियत तो नहीं आएगा मिथ्या से कोई सदियत नहीं होता है ऐसा यदि हम कहें तो तरही मिथ्या भूत सत्य ब्रह्म लक्षण तो नहीं तब तो ये भी कहना पड़ेगा मिथ्या थ्याभूत जो वस्तु है उसमें स्वरूप लक्षण नहीं घटा सकता है क्योंकि तो स्वरूप लक्षण अनपायी होता है और मिथ्या जो होता है वो अपाई होता है अनंतर अपाई कहते हैं मिथ्या थोड़ी देर रहता है थोड़ी देर बाद चला जाता है वो कुछ करना अभी अभी अभी सड़क पर दिखाई पड़ा अभी अभी वो चला गया ऐसा होता है इसीलिए वो अनंत अपाई है ये अनपाई है इस स्थिति में वो मिथ्या यदि है तब तो उसमें सत्य ब्रह्म लक्षण तो नई तम सत्य ब्रह्म लक्षण स्वरूप लक्षण उसमें कहना नहीं बनेगा इसका मतलब स्वरूप लक्षण को और ढंग से आपको पहचानना पड़ेगा इस माध्यम से उसको पहचानना पड़ेगा ये माध्यम है आ, ये प्रेदारण में आया इंद्रो मायापुर रूप ईयते सदस्य रूपम प्रति तदस्य रूप प्रति चक्षा पुरश्चक्रे विपतुपत पक्षी भूत पुरुष आविष्ट ऐसा कहते देखो कितना सुंदर कहा कि देखो जो भगवान है परमात्मा है वो इस जगत का सृजन किया किसके लिए किया होगा उन्होंने अपने किस कारण तो में कुछ तो हो इंद्रो माया भी पूर्ूप ही अपनी माया शक्ति से अविद्या प्रति भी ऐसा भाषाकार वहां अर्थ करते कि अविद्या अविद्यादि से युक्त जो माया है उस माया से पूर्व ही दे अनेक रूप उन्होंने बना दिया किसके लिए तदस्य रूपम प्रतिचक्षण उसी से उस ब्रह्म का सत्यत्व सत्व और उसका चित्व ये सब आपको पहचान में आएगा इसके तो वो पहचान में आएगा मतलब वो माध्यम बन गया तटस्थ बन गया और फिर क्या किया इतना ही नहीं बनाया जगत को फिर पुरुष पुरस्क्रे दिवतः पहले उन्होंने दिवतों को बनाया इत्यादि करने अर्म करना है सदुस्पद चौपाही जानवरों को बनाया पुरुष दिपता पुरस्क्रदुष्पद पुरस् पक्षी भूत फिर वो क्या किया वो घर बनाया घोसला बनाया घोसला बनाने के बाद वो पक्षी के जैसा पक्षी जैसा घोसले में जाके बैठ जाता है ना वैसा तदेवा अनुप्राव्य वो स्वयं उसी में प्रवेश करके बैठ गया इतने से क्या समझ में आएगा आपको कि उन्होंने सब कुछ बनाया वही भगवान का सब कुछ है और वही भगवान हमारे अंदर सबके अंदर बैठा हुआ है इतने समझ में आएगा इतने समझाने के लिए यह सब कह रहा है इसको बोलते तटस्थल मृलोक विस्फुलिंगा दे त्रिष्ठ अन्य उपाय सो अवतारायाद कथंशन यही नियम है कि ये सारे कथा सारी कथा जो बता रही है जो प्रक्रिया है ये सो अवताराया उस भगवान को उस भगवान के स्वरूप को आत्मा के स्वरूप को हमारे अंदर उतारने के लिए उपाय मात्र है वास्तविक नहीं है इसमें इसलिए उलझना नहीं चाहिए इस दृष्टि से उसको समझाया गया ये कहा टिप्पणी आगे देखिए मूल्य हाँ तस् मायात्मक तेन ब्रह्म उपलक्षण आयोगा वो जो सड़स्त लक्षण रूप से जो जो कहा है वो मायात्मक है क्योंकि माया को उपाधि बना करके औपाधिक रूप संपन्न करके उसमें लक्षणों का आरोप करके गलते जितने माया के द्वारा लक्षण होते हैं वो कोई भी वास्तविक नहीं होते क्योंकि माया के लक्षण माया ही होते हैं दृश्यमान कार्य को प्रकट करेगा किंतु स्वरूपदा वो वहां नहीं होता है तभी तो माया है इसीलिए उसको लक्षण बना करके स्वाधिक बनाकर उसमें आरोपित करके कहते हैं, क्योंकि आरोपित करने के लिए उपाधि की जरूरत होती है उपाधि के दृष्टि से हमने माया को वो सबसे मूलभूत शक्ति के रूप में रख दिया तो शक्तिमान हो गया शक्तिमान होने से अनेक शक्ति सम्बन्न ब्रह्मण ये शास्त्र योन में आगे आया कि वो अनेक शक्ति संपन्न है कुछ भी कर सकता है ऐसे शक्तिमान बनाता हाँ माया तो प्रगृति विद्या माइनम तो महेश्वरमे सामान्य माया भी, भी कितने जादूगर जितने कितने कुछ करता है तो भगवान जैसे जादूगर क्या नहीं कर सकता इसलिए सब कुछ कर सकता है ये दिखाने के लिए हमने माया को वहां उपाधि रूप में स्वीकार किया किन्तु वास्तव में वो है क्या साया न विद्यते कहा है के ंड काम सात माया नविद्यत। वो माया भी वास्तविक नहीं, नहीं है फिर क्या है अजम अभिजन योगत योगा, हमको क्या चाहिए कुछ ऐश्वर्य चाहिए कुछ शक्ति संबंध करना है उस ब्रह्म को खाली जो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है ना वो कुछ नहीं कर सकता क्यों उसके पास कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं वो कैसे करेगी उसको करने के रूप में कर्ता के रूप में कारण के रूप में करण के रूप में नहीं सिद्ध किया जा सकता इसीलिए वो अभी अध्ययोग वहां लगा दिया माया को लगा दिया फिर वो अजन्मा आज... होता है हो भी जन्म लेने वाला जैसा बन जाता है सब कुछ कार्य होता है इतने दिखाने के लिए कहा इसलिए मायात्मक न ब्रह्म उपलक्षण इसीलिए माया होने के कारण वो ब्रह्म का लक्षण मानेंगे ये भी संभव नहीं माया विशिष्ट से कारणतया तथा ब्रह्मत्व प्रसंग की माया विशिष्ट को कारण रूप तो से मानने पर उसी को ही ब्रह्म मानना है फिर ठीक होगा तो उसी को ही आप ब्रह्म मान लीजिए तरस्थ को कोई ब्रह्म मानना पड़ेगा वो भी ठीक नहीं है इसलिए माया विशिष्ट को आप कारण बता रहे हो तो जो कारण है वही सत्य होगा इस दृष्टि से माया विशिष्ट ब्रह्म ही सत्य होने लगेगा ये भी आगत सब ये इन्होंने हेदू दिया इन सब कारणों से क्या सिद्ध होता है न मुमुक्षुणा जिज्ञासी विशुद्ध ब्रह्म लक्षणतः प्रतिबत्तु शक्यता प्राप्त इसीलिए मुमुक्षु के लिए जो ब्रह्म करने की बात आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं बैठेगा क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा सब करेंगे जब ब्रह्म का कोई लक्षण ठीक से बैठ जाए तो लक्षण के बिना कैसी जिज्ञासा करेंगे अब लक्षण ही नहीं बैठ रहा है न स्वरूप लक्षण बैठ सकता है न तड़स्था लक्षण बैठ सकता है तड़ लक्षण बैठने पर वो काम नहीं करेगा और स्वरूप में नहीं जाता है अब स्वरूप में नहीं जाने वाला लक्षण को जानकर क्या फायदा फायदा तो है ही नहीं इसलिए पूर्व ने यह कहा कि ये दोनों ही नहीं बैठता तो इससे अब निकला क्या है ये आगे बता रहे तथा यखाग्रम स चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश चंद्री उपलक्षण स्वरूप लक्षणाभ्या विशिष्ट चंद्र प्रदीयत इसकी व्याख्या कर रहे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के द्वारा स्वरूप का ज्ञान हो जाता तर यदे त्र आयम शाघाग्रम स वो एक पेड़ को दिखा करके पेड़ के ऊपर चंद्रमा है बोलने के लिए कहता है वो पेड़ है ना पेड़ के शाखा को देकर वही चंद्रमा है बोलता है शाघा को देखो बोलता है लेकिन शाखा के पीछे जो चंद्रमा है उसको देखना होता है जब वो व्यक्ति शाघाग्रह को देखेगा तो चंद्रमा अपने आप उसको वहां दिखाई पड़ेगा बोलेगा वही चंद्रमा है दिखाई पड़ेगा ऐसा होता है इसी को कहते हैं तनक जिसको अरुंधरी दर्शन में आए इत्यादि बोलते हैं ध्रुव दर्शन में न्याय इत्यादि यहां और ये तो हो गया तरस वो पेड़ को दिखा करके चंद्रमा को सूचित कर दिया बाद में कहा कि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रहा स्वरूप लक्षण जो प्रकृष्ट प्रकाश है जो रात में सबसे ज्यादा प्रकाश किसका रहेगा चंद्रमा है तो चंद्रमा का ही रहेगा और किसी का नहीं रहता तो इसीलिए वो प्रकृष्ट प्रकाश है प्रचुर प्रकाश उसमें स्वरूप इतिपलक्षणस्वूक्षण्यं पहले वाला उपलक्षण है है बाद में स्वरूप तदस्तलक्षण है इन दोनों लक्षणों से विशिष्ट विशिष्टचंद्रदीयते वो विशिष्ट जो चंद्रमा है उसका ज्ञान किया जाता है वह्यण जगत्पादान कारण सिद्धवत्त यज्जो जन्मादान्तकार ब्रह्मी मिथ्याभूतेना प्रपंच जन्मा यद रजत वित्तीय अभा साह जीवत इसीलिए इस प्रक्रिया से मृलोक विस्फुलिंगा दे इत्यादि न्याय से हम समझाएंगे कि एवं वक्ष्यमाण वक्ष्यमाण है मैंने आगे अभी चर्चा करनी है प्रकृति अधिकरण इस अधिकरण में ही चर्चा हो रही है वक्ष्यमाण जगत निमित्त उपादान कारणत्व जगत का जो निमित्त कारण है उपादान कारण है दोनों है दोनों क्रम सिद्धवत् कृत्या उसको सिद्धवत् मानकर यानी जगत उपादान कारण से निमित्त कारण से ब्रह्म सिद्ध है ऐसा मानकर यदि जगत जो जगत की जन्मादि जगत की जो जन्मादि है जन्म आदि से वो स्थिति और भंग देना उपादान निमित्त कारण उपादान और निमित्त कारण हो वह ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म है करके कहा अब क्या है ये तपस्थ लक्षण क्यों है और ये स्वरूप क्यों नहीं है क्योंकि आपको अब आँ ब्रह्म को जानने के लिए जगत को लेना पड़ेगा जगत की सहायता चाहिए और जगत के उत्पत्ति स्थिति नाश की सहायता चाहिए ये दो लगा दिया ना उन्होंने जगत के उत्पत्ति स्थिति नाश आपके बुद्धि में यदि आ सकते हैं तब आपके आगे सोच सकते हैं ये बुद्धि में आएगा नहीं आएगा जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश आएगा आए कैसे आएगा आपने देखा जगत की उत्पत्ति है हर जगत की उत्पत्ति तो आपने देखी नहीं और सीधी भी सीधी तो देख रहे हैं समझ लो अब भंग तो देखने वाले हैं क्या वो भी पता नहीं कब होगा तो इसीलिए ये तो देखा नहीं सिर्फ मान के चलना पड़ेगा शास्त्र कहेंगे तो मान के चलना पड़ेगा जगत की उत्पत्ति हो गई है और जैसे शब्द सब, तो सब उत्पन्न हो रहा है इसी प्रकार जगत की भी उत्पत्ति होगा ऐसे मान के चलेंगे जो भी है वो मान के मन में रखना पड़ेगा कि उत्पत्ति है ये जगत है इसकी उत्पत्ति है ऐसा मानकर अब वो विचार आपके सामने सामने आएगा ये जल्दी हो जाता है क्योंकि जगत को तो हम देख ही रहे हैं अनुभव कर रहे हैं और उससे हम परेशान भी हैं। अब उसको याद करने की कोई आप अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा जगत को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा है कुछ नहीं करना पड़ेगा ना ध्यान करना पड़ता है ना जब करना पड़ता है किसको याद करने के लिए जगत को याद करने के लिए जगत की याद अपने आप हो जाती है इसीलिए उसको लिया गया आपको वो पूरा याद है आप उसमें संशय भी नहीं करते जगत है करके कोई संशय भी आपके अंदर नहीं आंख बंद करते ही जगत आ जाता है अब बोलता है जगत आ रहा है उसको पकड़ लो और उस जगत से फिर ब्रह्म तक पहुंचो ऐसा बोलता है। इसीलिए जगत को बलक्षण बना दिया जन्मादि त्रम्याभूत प्रबंजन्मादि कारण नास्तव में मिथ्याभूत है बाद में कहेंगे न सृष्टिया प्रतिवादी न तत्कृत कश्चित पुरुषार्थो दृश्य दे सूय देवा जी पाष्ट्रकार कहते देखो ये प्रबंध की कथा हम बहुत कर रहे हैं ये सारे जी में वही कर रहे हैं लेकिन ये सही ये नहीं समझना है कि हम प्रबंज को सिद्ध करने के लिए दृष्टि आदि सिद्ध करने के लिए ये सब विवाद कर रहे हैं ऐसा नहीं समझना हमारा उद्देश्य तो कुछ दूसरा है इसके माध्यम से उसको सिद्ध करना है क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि प्रबंध के सृष्टि स्थिति और प्रबंधिका ये नाना रूप को देख करके समझ करके किसी को कोई पुरुषार्थ तृप्ति आज तक सिद्ध नहीं हुई है किसी को मोक्ष नहीं हुआ न दृश्य देश हुई है देवा न देखा गया है ना शास्त्र कहता है शास्त्र ये कहता है कि प्रबंध को जानो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा ऐसा कहता है ऐसा कहीं नहीं कहा इसीलिए न सत्कृत पुरुषार्थो कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं होता है इसलिए हमारी प्रति विपादेशा प्रतिपादन करने की इच्छा उसमें नहीं है ये माध्यम बना करके हम कह रहे हैं इसीलिए बोल मिथ्या भूतना भी मिथ्या है, है वास्तव ये सृष्टि आदि नहीं है प्रबंध जन्मादि कारणत्व फिर भी क्या सिद्ध हो जाता है प्रबंध जन्म का कोई कारण है यह मालूम हो जाता प्रबंध की सृष्टि है कि नहीं बात अलग है कि इतना मालूम होगा ये कहीं से हुआ होगा तो वो जो हुआ है वही है करके मालूम हो जाएगा इसको सत्य सिद्ध करने की जरूरत नहीं उसको जानने के लिए जैसा वो कौन से वो घर का पहचान हो गया वैसे हो गया पहचान तो होना है बस उसके लिए करना है जैसा चंद्रमा पेड़ के ऊपर है बोल दिया तो समझ में आता है? इसी प्रकार हो जाता है प्रबंध जन्मादि कारणस्व छह नंबर टिप्पणी ब्रह्म उपलक्ष्य दे प्रबंध कारण रूप से ब्रह्म को उपलक्षित किया जाता है इसी को लक्षणावृत्ति कहते हैं कहता है कुछ और जान लेता है कुछ और इसी को एक तरफ सूचित करता है दूसरे को बोलता है किसी को दिखाना है क्योंकि तो प्रतिबोध विधि मदम अमर दत्मि उसी से भी एक कहा कि जो बोध बोध में विचार अलग अलग आ रहा है उसमें जो चैतन्य है वही आत्मा है इस प्रकार पहचानना होता है ऐसा यहाँ भी पहचानने के लिए कहा गया ठीक है ओर नमद निधम को नमस्ते पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति स्मराज